जिला गांव खारिया से फोन नंबर है चौरानवे एक सौ चौसठ अभी भाई साहब कह रहे थे भी कणक एक एकड़ जैविक और एक रसायन अगर मैं रसायन से दो गुणा फालतू गेहूं निकाल सकता हूं। बात यह है कि प्रॉपर गोबर की खाद और गोमूत्र टेमो टैम अगर दिया जाए ना तो मैंने तीन कनाल में सात किलो बीज गेहूँ उनतीसतासठ की बोई थी और ग्यारह महीने लागते ही 7 तारीख को बोई थी और दस क्विंटल निकली थी इसमें पूरा प्योर एंड गोबर वो इसकी और उसकी सैलरी बनाकर और गौमूत्र और रसायन वाले सारे ना ऐसे आंगली देके सो गए थे या अगली बार मेरे से इतनी मेहनत हुई नहीं उस बार कम हुई थी पर प्रात प्रॉपर मेहनत करने वाला हो ना तो रसायन से दुगुनी आय हो जाएगी गेहूँ जैविक खेती में यह पूरी गारंटी के साथ है कोई अगर पिताना चाहिए तो पिता सके जय हिंद जय भारत